समुद्री सफर और व्यापार फिनिशियन भी पुराने जमाने की एक सभ्य जाति थी उसकी नस्ल भी वही थी जो यहूदियों और अरबों की है वे खासकर एशिया माइनर के पश्चिमी किनारे पर रहते थे जो आजकल का तुर्की है उनके खास खास शहर एकर टायर और सिडोन भूमध्य समुद्र के किनारे पर थे वे व्यापार के लिए लंबे सफर करने में मशहूर थे वे भूमध्य समुद्र से होते हुए सीधे इंग्लैंड तक चले जाते थे शायद वे हिंदुस्तान भी आए हुए अब हमें दो बड़ी बड़ी बातों की दिलचस्प शुरुआत का पता चलता है समुद्री सफर और व्यापार आजकल की तरह उस जमाने में अच्छे अग्निवोट और जहाज नहीं थे सबसे पहली नाव किसी दरख्त के तने को खोखला कर बनाई गई होगी इनके चलने के लिए डंडों से काम लिया जाता था और कभी कभी हवा के जोर के लिए तिरपाल लगा देते थे उस जमाने में समुद्र के सफर बहुत दिलचस्प और भयानक रहे होंगे अरब सागर को एक छोटी सी कश्ती पर जो डंडों और पोलों से चलती तय करने का ख्याल तो करो उनमें, उनमें चलने, चलने फिरने, फिरने के लिए बहुत, बहुत कम जगह रहती होगी और हवा, हवा का हल्का, हल्का सा झोंका भी उसे तले ऊपर कर देता है अक्सर वह डूब भी, भी जाती, जाती थी खुले समुद्र में, समुद्र में एक छोटी सी, सी कश्ती पर निकलना बहादुरों का ही काम था उसमें बड़े बड़े खतरे थे और उनमें बैठने वाले आदमियों को महीनों तक जमीन के दर्शन न होते थे अगर खाना कम पड़ जाता था तो उन्हें बीच समुद्र में कोई चीज नहीं मिल सकती थी जब तक कि वे किसी मछली या चिड़िया का शिकार न करें। समुद्र खतरों और जोखिम से भरा हुआ था पुराने जमाने के मुसाफिरों को जो खतरे पेश आते थे उसका बहुत कुछ हाल किताबों में मौजूद है लेकिन इस जोखिम के होते हुए भी लोग समुद्री सफर करते थे मुमकिन है कुछ लोग इसलिए सफर करते हों कि उन्हें बहादुरी के काम पसंद थे लेकिन ज्यादातर लोग सोने और दौलत के लालच में सफर करते थे वे व्यापार करने चाहते थे माल खरीदते थे और बेचते थे इस तरह धन कमाते थे व्यापार क्या है आज तुम बड़ी बड़ी दुकानें देखती हो और उनमें जाकर अपनी जरूरत की चीज खरीद लेना कितना सहज है लेकिन क्या तुमने ध्यान दिया है कि जो चीजें तुम खरीदती हो वे आती कहाँ से हैं? तुम इलाहाबाद की एक दुकान में एक शॉल खरीदती हो वह कश्मीर से यहाँ तक सारा रास्ता तय करता हुआ आया होगा और उन कश्मीर और लद्दाख की पहाड़ियों में भेड़ो की खाल पर पैदा हुआ होगा दांत का मंजन जो तुम खरीदती हो शायद जहाज और रेलगाड़ियों पर होता हुआ अमेरिका से आया हो। इसी तरह चीन जापान पेरिस या लंदन की बनी हुई चीजें भी मिल सकती है विलायती कपड़े के एक छोटे से टुकड़े को ही ले लो जो यहाँ बाजार में बिकता है रुई पहले हिंदुस्तान में पैदा हुई और इंग्लैंड भेजी गई। एक बड़े कारखाने ने इसे खरीदा साफ किया उसका सूत बनाया और तब कपड़ा तैयार किया यह कपड़ा फिर हिंदुस्तान आया और बाजार में बिकने लगा बाजार में बिकने के पहले इसे लोटा फेरी में कितने हजार मीलों का सफर तय करना पड़ा यह नादानी की बात मालूम होती है कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाली रुई इतनी दूर इंग्लैंड भेजी जाए वहां उसका कपड़ा बने और फिर हिंदुस्तान में वापस आए इसमें कितना वक्त रुपया और मेहनत बर्बाद हो जाती है अगर रुई का कपड़ा हिंदुस्तान में ही बने तो वह जरूर ज्यादा सस्ता और अच्छा होगा तुम जानते हो कि हम विलायती कपड़े नहीं खरीदते हम खद्दर पहनते हैं क्योंकि जहाँ तक मुमकिन हो अपने मुल्क में पैदा होने वाली चीजों को खरीदना अक्लमंदी की बात है हम इसलिए भी खद्दर खरीदते और पहनते हैं कि उससे उन गरीब आदमियों की मदद होती है जो उसे काटते और बुनते हैं अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि आजकल व्यापार कितना पेचीदा हो गया है बड़े बड़े जहाज एक मुल्क का माल दूसरे देशों को पहुंचाते रहते हैं लेकिन पुराने जमाने में ये बात नहीं थी जब हम पहले पहल किसी एक जगह आबाद हुए तो हमें व्यापार करना बिल्कुल नहीं आता था आदमी को अपनी जरूरत की चीजें आप बनानी पड़ती थी यह सच है कि उस वक्त आदमी को बहुत चीजों की जरूरत नहीं थी जैसा तुमसे मैं पहले कह चुका हूँ उसके बाद जाति में काम बांटा जाने लगा लोग तरह तरह के काम करने लगे और तरह तरह की चीजें बनाने लगे कभी कभी ऐसा होता होगा कि एक जाति के पास एक चीज ज्यादा होती होगी और दूसरी जाति के पास दूसरी चीज इसलिए अपने अपनी, अपनी चीजों को बदल लेना उनके लिए बिल्कुल सीधी बात थी मिसाल के तौर पर एक जाति एक बोरे चने पर एक गाय देती होगी उस जमाने में रुपया नहीं था चीजों की सिर्फ अदला बदली होती थी इस तरह से व्यापार शुरू हुआ उसमें कभी कभी दिक्कत पैदा होती होगी एक बोरे चने या इसी तरह की किसी दूसरी चीज के लिए एक आदमी को एक गाय या दो भेड़ें ले जानी पड़ती होगी लेकिन फिर भी व्यापार तरक्की करता रहा जब सोना और चांदी निकलने लगा तो लोगों ने उसे व्यापार के लिए काम में लाना शुरू किया उन्हें ले जाना ज्यादा आसान था और धीरे धीरे माल के बदले में सोने या चांदी देने का रिवाज निकल पड़ा जिस आदमी को पहले पहल यह बात सूची होगी वह बहुत होशियार होगा सोने चांदी के इस तरह काम में लाने से व्यापार करना बहुत आसान हो गया लेकिन उस वक्त भी आजकल की तरह सिक्के नहीं थे सोना तराजू पर तौलकर दूसरे आदमी को दे दिया जाता था उसके बहुत दिनों के बाद सिक्के का रिवाज हुआ और इससे व्यापार और भी सुविधा हो गया तब की जरूरत नहीं रही क्योंकि सभी आदमी सिक्के की कीमत जानते थे आजकल सब जगह सिक्के का ही रिवाज है लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि नीरा रुपया हमारे किसी काम का नहीं है यहाँ हमें अपनी जरूरत की दूसरी चीजों को लेने में मदद देता है इससे चीजों का बदलना आसान हो जाता है तुम्हें राजा दे दे मिदास का किस्सा याद होगा जिसके पास, पास सोना, सोना तो बहुत था लेकिन खाने को कुछ भी नहीं इसलिए दे रुपया बेकार है जब, जब तक, तक हम उससे जरूरत की चीजें ना खरीद लें। मगर आजकल, आजकल भी तुम्हें देहातों में ऐसे लोग मिलेंगे जो सचमुच चीजों का बदला करते हैं और दाम नहीं देते लेकिन आमतौर पर रुपया काम में लाया जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सुविधा है बाज़ नादान लोग समझते हैं कि रुपया खुद ही बहुत अच्छी चीज है और वह उसे खर्च करने के बदले बटोरते और काटते हैं। इससे मालूम होता है कि उन्हें यह नहीं मालूम है कि रुपये का रिवाज कैसे पड़ा और यहाँ दरअसल क्या है इसके आगे की कहानी मैं तुम्हें अगले पत्र में बताऊंगा।